लट लकार लो का रूप विद धातु वेदिता नहीं होगा दूसरा रूप क्या बनेगा भेती, भेती भीदधा। भीदधा? भेती भीदधा भीद्धा भीद्धा। नहीं। आगे धातु है अशभुबी सत्ता अर्थ में अस धातु तीप पर बनेगा अस्थि तस पर सूत्र लगेगा स्नसोरलोपन चातोलोपुक अते लुप्तष्ट स्नस हो।, हो तो अलग पद लुप्त षष्टअ लोप अलग पद है स्ना और अत की लोप होता है स्नस अस्त अतो लोप हो सार्वधातु की गीति पर में हो तस आने पर को तस तो है क्या तस तो सार्वधातु के किस तरह से और गीत के सेवा हाँ गीत होने से शन, यह अस के आकार का लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा सकार आगे तस् तस् के सकार के विसर्ग होने पर स्त फिर जी को अंत्य होने पर स्नाशोर क्या रूप लगेगा क्या अस्ति क्यारूपना सी पान पर स्नाशुर स्नाशोर आरोप लग जाएगा नगेगा क्यों ना बताओ पी हें? पी पीते ऐसे नहीं लगेगा ऐसे कहा पी तो पीते नहीं लगेगा ऐसे कहा गया क्यों नहीं लगेगा हाँ ये कहना के तिंगिते नहीं निमित्त नहीं तो आ, अस अग्रसी अस अग्रे सी. सी दो सकार है अस्सी कैसे तो लगे ताशस्त लोप ताश अस्थि के सकार को लोप क्या पढ़ रहे थे शादी प्रदेश कैसा तो लगा ताश एक लोपन से क्या रो बनेगा असी दो सकार है ना असी आगे अगे थी मी प्यानम पर सकार लोप के सो तो से होगा नहीं ताशत लोप नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा हाँ ठीक है अस्मी आगे नसुर पर लगेगा क्यारो बनेगा स्व लोप कितने स्थान में लगा छ स्थान में लगा और ताशस्तुर पर कहाँ लगा सिप में लगा बोलो अस्थि हाँ अभिसूत्र ये उपसर्ग प्रादुर्भ्याम अस्थि यच पर उपसर्गेण प्रादुष्चास्ते सस्ोयकारिच परेपरे विरा चीच परे पढ़ो ये सकार सकार को सव करने के लिए इन को भ्याम की अनुभूति है तो उपसर्ग का उपसर्गेण उपसर्ग के इन से पर उपसर्ग के आगे ईण हो उपसर्ग के इण हो उसके आगे प्रादुष प्रादुष प्रादुष में दू में सीण है प्रादुष के सकार को उपसर्गेण प्रादुष प्रादुष्य पर प्रादुष के सकार प्रादुष पर अस्थिर सस् सत् के सकार को स हो जाएगा यकार पर हो और अच पर हो उपसर्ग प्रादुर्भ्याम अस्थिर अस्थिर कहाँ का रूपी अस्थिर उपसर्ग प्रादुर्भ्याम अस्थिर एक अस्थिर प्रथमांत है यच पर प्रथमांत है अस्थि कहाँ का प्रथमांत किस पुरुष का प्रथम पुरुष में बनेगा अस्थिर रे पाएगा एक धातु निर्देश करने से अतिप किया अस्थि बन गया रेप कहाँ से आया प्रातिपद संज्ञा होगी किस तरह से हाँ प्रातिपेद संज्ञा अगर स्वाद उत्पत्ति अस्थिर प्रथमात यक्ष पर यम में मिलकर यच हो गया यच पर यशमा यच यक्ष पर यकार परक हो अथवा अचपरक हो य कार पर में अच अचपर् हो अधातु के सकार को स हो जाएगा पहले क्या चाहिए उपसर्ग का ईन हो अथवा प्रादुष हो अषधातु के सकार को स होगा हो पर में क्या चाहिए यकार अथवा अच नी निपूर्वक नि अग्र स कहा का रूप में मालू है विध्रे में नि अग्र सत तो उपसर्ग है नी उपसर्ग संज्ञा है क्या सूत्र उपसर्ग संज्ञा करने वाले उपसर्ग क्रिया हो गये इन है इन कौन है ई या नी में ई है या य कहा के सकार को सह हो गया निस्यात प्रणी शांति में भी उपसर्ग नि है नी के आगे शांति के सकार प्रणिशांति कहाँ का रूप है प्रथम पुरुष बहुवचन प्रादुष शांति में इस प्रकार प्रादुष के आगे शांति के सकार सत हो, हो गया यशपर किम अभिस्त अभिस्तः कहाँ का रूप बनेगा प्रथम पुरुष द्विवचन अभि में उपसर्ग इन तधातु का सकार भी है सत्व तो क्यों नहीं हुआ परमी यह नहीं अचम नहीं अभिस्त अस्तर भू अस्तु को भू आदेश हो जाएगा अस्तर क्या भी होती है षष्टी किसका अस्थी का अस्धातु को भू आदेश हो जाएगा परमी क्या चाहिए आर्ध धातु होने पर आर्धातु को लीट लकार में तीन की आर्ध धातु संज्ञा होती है कोई सूत्र है भू आदेश हो जाएगा पूरा भू आदेश होने पर अलुंत्य परिभाषा से सकार को होना चाहिए अलुंत अस्त अत्यंत तो है सकार का भू होगा हो कोई समाधान है सुनते हो अनिकाल हाँ सब अष्टातु के पूरा अश्कता भू बुआने पर जैसे लिट्टी बनाता है भू धातु का लिट्टी धातु अन्नभ्यास्य सब कार्य लग जाएगा बबू वबूतु पूरा केवल लिट्टी धातु नहीं लिट्टी धातु अन्नभ्यास्य पूरा भ्यास हराज शेष फेरी ह्रस् अभ्यास कुश से है है हाँ बोलो बबू व लूट लकार में तीन की अर्धातु संख्या किस क्षेत्र हो से होगी अर्धातु नहीं अर्धातु संज्ञा नहीं होगी तो अर्धातु पर मिलेगा क्या? कौन है? हाँ सतासी लीटर ताश होने के बाद ताश अर्धा के हे किस क्षेत्र हाँ, से हाँ अर्धातु कौन से अस्तिक भूआदेश हो जाएगा भाविता बन जाएगा लीट लकार में विषय होने के बाद भुआ देश हो जाएगा बने होगा क्या रूप बनेगा भविष्य लोट लकार के आधा तुष कैसे सब आने के बाद क्या होगा सब आएगा, आएगा। क्या होगा अदी प्रभु तो आधा पर में है ने, ने, ने। भुआ देश होगा तो क्या रूप बनेगा क्या रूप बनेगा अस्तु अस्तु होने पर तू हैत तातंग जो होगा तातंग गीते है ना गीते तो अश् के आकार का कर लूप करने के लिए क्या सूत्र तो क्या बनेगा शेरी हे अपित अपित उनसे सर्वात्मा से गीतबद्ध हो जाएगा गीत बद होगा गीत बद अश् के आगे ही को क्या लगेगा सूत्र हु झल भ्यो हेर धी झल हे स पर फिर स्नस लप से और एक सूत्र घसो घसो रे धाव धाव्यास लोप्च घसो हौ अभ्यास लोपच्च कितने पद गिनती हमारे मनुष्य कर बोलता बोलते अभी तक गिनती नहीं सौ कितने पांच घस हो घू और अस धातु एज्ञ के धातु को अस धातु को ए हो जाएगा ही पर रहते और लो अभ्यास लोपस् अभ्यास जहाँ होगा वो लोप हो जाएगा घू संज्ञा में घोर अस्तुम लो लो अच्छा लोपस्कार से पर ही को होना चाहिए था उल भी हृदय ये पहले लग जाए झल भी से तुरंत देखो संख्या एक सी तो उसके बाद ये पहले लग जाएगा घोषा व्यास लोपस् क्योंकि शौक हो जाएगा अलंत परिभाष ए, ए हो जाएगा शौक हो जाएगा ए अश्क सकार हो जाएगा ए ए होने के बाद झलंत मिलेगा पहले करेंगे तो भी झलंत नहीं रहेगा झलंत नहीं होगा तो फिर उज्जर बेद लगेगा कैसे लगेगा हाँ असिध वत्र भात अभी उनसे असिधत्वात हे थी अह ए तो असिद्ध हो जाएगा क्योंकि देखो ये अभ्यो है घोषरे व्यास लोपश छे चार बाईस के आगे है और हे हुई कितने है बाईस के आगे है दोनों अभियो से ए तो असिद्ध हो जाने से ही को होगा ही को होने के बाद अभी रग्यासूत्र स्नासुर इत अल्लोप स्नासुर अब अल्लोप का लोप हो जाएगा तो लोप होने के बाद क्या बजेगा ए ए कहाँ कारू बना मध्यम जो ही को तातंग होता तू ही हो तातंग तातंग पक्ष जो हो जाएगा वहाँ घसोरे अभ्यास व्यास लोप से लगेगा ही पर नहीं, नहीं होगा नहीं होगा तो अश का स्व रहेगा आगे तातंग और अश के आकार का लोप होगा तातंग गीत पर रहते से तो क्या बचेगा अस के अकार का लोप होगा कि सूत्र से नहीं लगेगा पीत हो गया आठ पीत होने से नहीं होगा असानी क्या बनेगा असानी असाव अ असाभ में विसर्ग नहीं।, नहीं बस का सकार कहा गया नित्यं गीता और गीत रकार में लगता है लोट में लगेगा लोटो लंग हाँ, बोलो रूप अस्तो लंग लकार है धातु क्या है अस अगर आ गया तिप करते अधिक लुक हो गया अस अगर तीप क्या इत हो गया क्या सोया अस्थि शिशु पहला आया है अस्थि अस्तु है तो परे अप्रुत है अप्रुत, अप्रुत कौन है तकार अप्रुत संज्ञा किस सूत्र से था था था। हाँ ईट आगम हो जाएगा ईट उनसे और आडादी नाम क्या सोते आठस से वृद्धि है क्या रूप बनेगा आसीत क्या बनेगा आशित तस तो को ताम होने के बाद ईट कि सूत्र से होगा अस्त अप्रत लगेगा नहीं। अप्रत नहीं अगर अस अगर ताम अश क्या करे ताम ताम गीते है? तो अकार क्या रूप हो जाएगा कि से क्या नहीं। क्या बोलो बोलो स्नसो रोल बोलते क्या बोलना स्न सोलो प्या बोलते स्नसो रोल क्या है बोलो स्नसो स्न... रा बोलो सबू स्नो रल लोपह बोलोर रल रल बोलो स्नसो रलोपोर क्या बोलते हो स्नसो हम अभ्यास करना स्नसो रल लोप हो गया धातु क्या बचा स आगे प्रत्यय क्या है टांग अभी लूंग लंग से ओटागम होगा या आटाकम होगा आजादी हो तो आठ होना चाहिए अकार का लोप हो गया आठ कैसे होगा हम्म ये भी अभ्य है दो आठ आजादी नाम नंबर देखो अभ्य में से होने से असिध होने के कारण आठ आगाम हो जाएगा जो अलोप हुआ असिद्ध है स्ना सोलोप देखा अभ्य है तो आठ हो जाएगा आठ से लग गया ना नहीं वृद्धि आठ से नहीं अकार लोप हो गया असित बन जाए कहाँ का रूप है कहाँ रूप आशित के आगे क्या बना आस्ताम झुअंत इतना क्या बनेगा आसन संप हो जाएगा क्या रुबना बना आसित आस्ताम आसन आगे आशी आसम स्नाशुर्ल्लप लगा लगा नहीं, नहीं लगा कम होता है वहां नहीं लग गया आठ हो गया आसम आठस से लग जाएगा आशु में आठस से लगता है आश्व में आशम में नहीं हो स्नासुरुप लग जाएगा अलोप हो जाएगा स्नासुरुप होने से आठ आगम हो गया और कोई कार्य नहीं आश्व आश्म बोलो रूप आशीर लोट होने के बाद लौंग होने के बाद विधिलिंग में विधिलिंग में अश्क भुआदेश हो जाएगा असगरे तीप यासुटागम हो जाएगा यासुट के सकार का लोप के सूत्र से होगा लिंगन और यासुट गीत होने से स्नस्वलोप से अलोप हो जाएगा पूरा लकार में रूप क्या बनेगा सियाहत तो बोलो सरल है सिंह में क्या विशेष उत्तर लगा उससे प्रधानता और पहले जर्जिस फिर बोलो आशी में रू बनेगा इसका भूआदेश होगा या सुट के सकार लुप हो गया कि से भूयात बोलो भुयासु, भुयास्व, भुयास्व, भुयास्व, भुयास्व, भुयास्व. में होगा तो क्या सूत्र लगे गा तीसा घूपा भूभ सी चाह लो को जाएगा क्या रो बनेगा अभूत अभूताम आम अभूवन में भव कहां जाएगा भू भूक लूट हाँ बोलो आगे पहले अभूत अभूत hmm, भू के कितने स्थान हुआ दो लिंग लकान में भू अभविष्य तो बनेगा बोलो इन, धातु, इन को। हैं तीप साप होगा वाँ। है? वाँ। किस से? लुके से होगा से क्या सूत्र पुगंत लगे सार धातुपत लगे ना नहीं पद से लगे ई अग्रे ती हैं, नहीं लगे क्यों उपा नहीं है उपदा नहीं, उपदा नहीं? कौन उपधा है हाँ अंत्योल कौन है वही है उसका पूर्व वही है सार्धाते गुण होगा ए ती क्या माने गया ए ती तस तो आने पर गुणों के सूत्र से होगा नहीं होगा क्या रो बनेगा इत ये अगर अंति ये क्या अंति अंति होने पर गुण प्राप्त है गुण प्राप्त है ना नहीं है कि सूत्र से निषेध कैसे होगा गीत गीत कैसे हुआ हाँ गीत होने के बाद जब नहीं हुआ एक अन्न प्राप्त है तो ये सूत्र जानना जाना क्या जरूरत है सीधा ये कौन सी यान हो जाता है आज से अच्छी प्राप्त है उसके बात करने के लिए इनो यन अजादु प्रत्ये या हो जाएगा क्या रूप बनेगा यी ए ती इथ ये सी इथ एम हाँ ए में आदेश प्रत्यु लगेगा हाँ गुना कितने स्थान में हुआ तीन स्थान में इन कितने स्थान लगेगा एक स्थान बोलो लीट लकार में इन है अगर न लगेगा प्रश्न पदा नाम न होने इ होने पाई अगर के सूत्र से मिट्टी धातो रहने भाषा ई ई ई को बुद्धि के सूत्र से अचुणिति बुद्धि होने पर आई होने के बाद ऐसे आया देश क्या रू बने गया हो गया आय ई अगर आय अगर अ ई का आगे क्या है आय ई के आगे आय सूत्र लग गया अभ्यास अभ्यास होता उन्न होभंग हो तो यंग उबंग उवन हो तो उभंग क्या चाहिए असवन अभ्यास में ये परम क्या है ई के साथ का सवन संज्ञा नहीं है सवन संज्ञा कन्व्याल सूत्र क्या है हुँ? तुल्या से प्रयत्न ई तो के साथ आका सवन संज्ञा नहीं होगी क्यों नहीं होगी का दोनों का स्थान समान नहीं प्रयत्न समान है प्रयत्न क्या है मालूम है ई का स्नान समान क्या क्या प्रयत्न पूछते समान क्या समान क्या प्रयत्न विवृत विवृत स्वरा विभत स्वरा ई सदिवृत हम विभूत है स्थान भिन्न भिन्न हो गया सवर्ण संज्ञा नहीं तो क्या क्या लगेगा अभ्यासया सवन से यंग हो जाएगा यंग होने पर ई या या क्या बनेगा या या युषाने पर धातु है ई अगर अगरे अतुष अगरे अतुष द्वित हो जाएगा हने के क्या होता है इतुष अभ्यास अभ्यास से हो जाएगा असवन पर है सवन है, है। इतुष इन के ई को हो जाएगा सूत्र क्या लगेगा इन क्या लगेगा अभ्यास नहीं धातु के ई को यह हो जाएगा ई या अगर अतुस। फिर ई को दीर्घ करने की सूत्र है दीर्घ किति किनो अभ्यास से दीर्घ लिटि अभ्यास ई को दीर्घ हो गया ई यह कहाँ से आ गया इनो यन धातु के ई को यह हो गया अतुष क्या कहा गया हा यह में है ई यतु पहला के रूप बना था या में ई दीर्घ है ना नहीं सो य तुम्हें यह तो दीर्घ हो आगे ई यु हो उसकांशे जो सो हाँ परेशान है ई यू हो थल पर हो धातु क्या है ई धातु सेठ आने ठे कैसे पता चलता है उधरी दंधे में आता है ना नहीं किस को श्रोक याद है बोलो इंग इंग नहीं आता है? इंग नहीं नहीं आता आता आता है, है, इन, इन, इन आता है। धातु इसलिए ईट ईट प्राप्त है थल को किस सूत्र से आधु निश करे कौन सूत्र फिर प्राप्त होगा किस सूत्र से हम क्या सूत्र से किस सूत्र से से ईट प्राप्त है फिर निश्चित हो सूत्र से अच्छा लो नि फिर ऋत भारद्व से विकल्प सीट होगा ईट पक्ष में ई अग्रे इ थ गुण हो जाएगा ई को गुण अयादेश क्या बनेगा? हैं, ई अग्रे अयथ अयथ अय हो गया अ थ्रे अ थ फिर ई को अपर रहते क्या सूत्र लगेगा अभ्यास्यासा बनने से यंग हो जाएगा ई य क्या रो बना ईय कितने या है ये ई य थे सब पक्ष में गुण नहीं हो इट नहीं होगा उस पक्ष गुण होगा किस तसे सार्वथ आधा आधा तु पर है सार्वधातु पर है आधा तु हे था पर है ई को गुण से ए बनिया ए ए अभ्यास में क्या है ई कैसे क्या सूत्या अभ्यास क्या होगा यंग क्या बनेगा पहला क्यों बना था य थे थानी पर क्या बनेगा ई दीर्घ है आगे क्या बने ये कहां से आएगा क्या रूपना आगे के आगे क्या है इ दीर्घ कैसे क्या देखे तो क्या कहा नगे इ उत्तम से कौन जन क्या बनेगा इक रूप है दो रूप बनेगा दो बने मान नुत नीत होगा तो वृद्धि नहीं तो गुण येगा पर को हो जाएगा को दीर्घ हो जाएगा दीर्घ किम हाँ बोलो लूट में ई अगर ता गुना हो जाएगा धातु ए ता बनिया बोलो एट में गुना होगा ईट बना हो नहीं नहीं से पर तो आदर्श बोलो इसका लीट कर रूप लेट इन, इन हो गया लोट इन धातु का लोट में क्या बनेगा ए, ए तू ता हुआ तो इतात ताम में इताम, इताम। आगे यू यह कहां से आएगा बोलो क्या बना ए तू इता इता यू ही आने पर क्या बनेगा इही ए नहीं इही इही कहाँ आया माली में पहले इही आया आया नहीं पीछे नहीं इही शब्द प्रयोग आया शिव इही नहीं आ इही अगर इही इही बना इहीत आने पर इतात इही इतात इतम इत उत्तम में क्या ये अर्ट हो गया गुण हो जाएगा अयाव अय बोलो ए तुम डरना डरते क्यों ए तुम्हें गुण ए रु बन गया ता में गुण नहीं हुआ ता में भी गुण नहीं हुआ और ये अंत में क्या सोत लगा इन और ही आने पर शेर हिचो गुण नहीं हुआ इ ही कुछ काम नहीं ही तामी तो और उत्तम पुरुष में आठ पीतुन से गुण हो जाता है बोलो ए तुम शिव ही आता, था शिव आ ईही आंग प्रोक ई ई कार था जाओ आंग लगा तो आओ आई आई गच्छ और आ गच्छ गच्छ जाओ आंग लगा तो आओ शिव ही मैं आए था आगे लंग लकार बनेगा ओम नितासाने